एक समय गिरिराज हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले देवताओं ने कहा पितरों आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अविष्ट हो तो वैसा ही करें जैसा आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मीना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से करा दें ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग-पग पर होता रहेगा देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय पे हाथों में दे दिया उस समय परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा और अब क्या सुनना चाहते हो महर्षि नारद ने पूछा विदहे अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए श्री ब्रह्मा जी बोले हे मुनि मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके साथ कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी हे नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था यह सब वरदान तो तुम्हें विदित ही है अब प्रस्तुत विषय को सुनो उन कन्याओं में एक स्वाधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया स्वाधा की तीन पुत्रियां थी जो सौभाग्य शालिनी और धर्म की मूर्ति थी उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मेना मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम था कलावती ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी उनके मन से प्रकट हुई थी इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था अदेव ये अयोनि जाती केवल लोक व्यवहार से स्वधाती पुत्री मानी जाती थी इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं मुनीश्वर एक समय ये तीनों बहने भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए परंतु ये तीनों बहने उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी इनसे श्री सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले श्री सनत कुमार ने कहा पितरों की तीनों कन्याओं तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है तुम में से जोज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी पितरों की दूसरी प्रिया कन्या योगिनी धान्य राजा जनक की पत्नी होगी उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृष भानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिया पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी योगिनी मेनका मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी धान्य था उनके पति जनक कुल में उपन हुए जीवन मुक्त सहयोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएगी वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत के संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राघा के साथ गोलोक धाम में जाएगी इसमें संशय नहीं है विपत्ति में भी पड़े बिना कहां किनकी महिमा प्रकट होती है उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का जब संकट टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है अब तुम लोग सदा प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्साहत तप करके भगवान शिव की प्रिया पत्नी बनेगी धान्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करें साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी बेगुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान श्री सनत्कुमार मुनि ने भाइयों सहित वही अंतर ध्यान हो गए तात मित्रों की मानसी पुत्री वे तीनों बहने इस प्रकार शापमुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली आई अध्याय 1 वे दो देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्यकृत हो उन्हें उम्रा धन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना श्री नारद जी बोले महामते आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए श्री ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए उन सब देवताओं को आया देख महान गिरिराज ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाध्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया हाथ जोड़कर मस्तक झुकावे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे मुने हिमशाल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनित भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि सभी देवताओं से कहा हिमाचल बोले आज मेरा जन्म सफल हो गया आज मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई आज मैं धन्य हुआ मेरी सारी भूमि धन्य हुई मेरा कुल धन्य हुआ मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया इसमें संशय नहीं है क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहां पधारे हैं मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें गिरिराज का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को सिद्ध मानते हुए बोले देवताओं ने कहा महाप्राग हिमाचल हमारा हित कर वचन सुनो हम सब लोग जिस कामना के लिए यहां आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या देवी सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई हिमगिरी यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी ज्ञात होगी यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है